महाभारत कर्ण पर्व कर्णपर्व सप्तसोध्याय सेना में अपस्कुन कर्ण की आत्म प्रशंसा शल्य के द्वारा उसका उपहास और अर्जुन के बल पराक्रम का वर्णन संजय उवाच दृष्टि कर्ण महेश्वासम युजुसु समुस्थित शुक्रशु कुर्वे कुर्व शिष्ट रूपा सामत संजय कहते हैं महाराज जब महाधर्म कर्ण युद्ध की इच्छा से सम्रांगण में डट कर खड़ा हो गया तब समस्त कौरव बड़े हर्ष में भरकर सब और कोलाहल करने लगे गर्जित तरस्वीनाव का युद्धे मृत्यु कृपा निवर्तनम तदंतर आपके पक्ष के समस्त वीर द्वन्दुभे और भेरियो की ध्वनि बाणों की संस्नाह और वेघशाली वीरों की विविध गर्जनाओं के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े उनके मन में यह निश्चय था कि अब मौत ही हमें युद्ध चम चल पृथ्वी करने बबा स चुवे तरम राजन कर्ण और कौरव योद्धाओं की प्रसन्नतापूर्वक प्रस्थान करने पर धरती ढोलने और बड़े जोर जोर से शब्द करने लगी। उसमें सूर्य मंडल से सात बड़े बड़े ग्रह निकलते दिखाई दिए उल्कापात होने लगे दिशाओं में आग सी जल उठी बिना वर्षा के ही बिजलियां गिरने लगी और भयानक आंधी चलने लगी मृग पक्षी गणाश्य वह प्रतनाम बहुशस्तव अपसभ्यम तदाह महाभयम्। वेहत बहुतेरे मृग और पक्षी महान भय की सूचना देते हुए अनेक बार आपकी सेना को दाहिने करके चले गए प्रस्थित कर्ण सेपेस सुर्गा भुवी अस्वर च पतित अंतरीक्षा भयानक कर् के प्रस्थान करते ही उसके घोड़े पृथ्वी पर गिरे पड़े और महाकाश में आकाश से हड्डियों की भयंकर वर्षा होने लगी। लगे जज्वलोश्चैव शस्त्रि ध्वजाचैव चकमपिर अश्रूणी चव्य मुंचंत वाहन विषाम पतेह प्रजानाथ कौरों के शस्त्र जल उठे ध्वज हिलने लगे और वाहन आँचू बहाने लगे एंडे च बहव उत्ता दारुणा समर्पेतुर्विनाशा कौरवाण सुदारुणा ये तथा और भी बहुत से भयंकर उत्पात वहां प्रकट हुए जो कौरवों के विनाश की सूचना दे रहे थे न चान् गणयामासु सर्वे दैवे न मोहिता प्रथित सुतपुत्रम चयेत्यो चूर्ण नादिपा निर्जतान पांडवा शे निरत कौरवा परंतु दैव से मोहित होने के कारण उन सब ने उन उत्पातों को कुछ गिना ही नहीं सोतपुत्र के प्रस्थान करने पर सब राजा उसकी जय जयकार बोलने लगे कौरवों को यह विश्वास हो गया कि अब पांडव परास्त हो जाएंगे ततोरथस्त परवीर हंता भ्रषम त्रोड़ावस्त समोज्ज्वल्भास्करसौ रथकुंजरोप सशल्य भाष्य जगाक्यम पाशस्त कर्मातिशय विचित मानीन दर्पेण विदह्यम क्रोधेन दृप्य प्रशंस नरेश्वर तदनंतर प्रकाशमान सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी वीरों का संहार करने में समर्थ एवं व्रत पर बैठा हुआ रथिश्रेष्ठ कर्ण यह देखकर कि भीष्म और द्रोणाचार्य के पराक्रम का लोप हो गया अर्जुन के अलौकिक कर्म का चिंतन करके अभिमान और दर्प से दग्ध उठा तथा क्रोध से जलता हुआ सा लम्बी लंबी सास खींचने लगा उस समय उसने शल्य को संबोधित करके कहा ना हम महेंद्रादपिभद्रपाड़े क्रुद्धा बिभीम दृष्टवा हि भीम प्रमुखा शयाना अतीव मं हस्तिरता जहाँती राज मैं हाथ में आयुध लेकर रथ पर बैठा रहा हूँ उस अवस्था में यदि वज्र धारण करने वाले इंद्र भी कुपित होकर आ जाए तो उनसे भी मुझे भय न होगा भीष्म आदि महारथियों को रणभूमि में सदा के लिए सोया हुआ देखकर भी अस्थिरता अर्थात घबराहट मुझसे दूर ही रहती है प्रतिमा महेन्द्र वैष्णो प्रतिमावनिंद रथ सुना प्रवर प्रमा पर और द्रोणाचार्य देवराज इंद्र और विष्णु के समान पराक्रमी सबके द्वारा प्रशंसित रथों घोड़ों और गजराजों को भी मत डालने वाले तथा अवध्य तुल्य थे जब उन्हें भी शत्रुओं ने मार डाला तब मेरी क्या गिनती है यह सोचकर भी आज मुझे रणभूमि में कोई भय नहीं हो रहा है समेक्ष संख्यत बलांडरा ससुतमातंग पर कथम च सर्वानिता रणेवधिन पुंग वो युद्ध में अत्यंत बलवान नरेशों को सारथी रथ और हाथियों से शत्रुओं द्वारा मारा गया देख कर भी महान अस्त्र ब्राह्मण शिरोमढ़ आचार्य द्रोण ने रणभूमि में समस्त शत्रुओं का वध क्यों नहीं कर डाला स संस्मरण त्रोण महम महा ब्रविम सत्यम करवाम प्रतहे दृढ़ समागतम मृत्यु अतः महासमर में मारे गए द्रोणाचार्य का स्मरण करके मैं सत्य कहता हूँ कौरवों तुम लोग ध्यान देकर सुनो मेरे सिवा दूसरा कोई रणभूमि में अर्जुन का वेग नहीं सह सकता वे सामने आए हुए भयानक रूपधारी मृत्यु के समान है शिक्षा प्रमादृति द्रोणे महास्रावणी चेतका मृत्युवशम महात्मा सर्वन मन शिक्षा सावधानी बल धैर्य महान अस्त्र और विनय ये सभी सद्गुण द्रोणाचार्य में विद्यमान थे वे महात्मा द्रोण भी यदि मृत्यु के वश में पड़ गए तो अन्य सब लोगों को भी मैं मरण मरना सन्न ही समझता हूँ नेह द्रुव कंचिंतन विद्याम लोके कर्मणो नित्य योगात सूर्योदय को ही विमुक्त संशय हो भाव कुछ बहुत सोचने पर भी मैं कर्म संबंध की अनित्यता के कारण इस श्लोक में किसी भी वस्तु को नित्य नहीं मानता जब आचार्य द्रोण भी मार दिए गए तब कौन संदेह रहित होकर आगामी सूर्योदय तक जीवित रहने का धन विश्वास कर सकता है नूनम अस्त्रण बलम पराक्रमं क्रिया सुनी तम परमाुधा निभा अलम मनुष्य से सुखा तथा युद्ध युद्धे निता निश्चय ही अस्त्र बल पराक्रम क्रिया अच्छी नहीं थी अथवा उत्तम आयुध आदि किसी मनुष्य को सुख पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि इन सब साधनों के होते हुए भी आचार्य को शत्रों ने युद्ध में मार डाला है हुत्य समान तेज सम पराक्रमें विष्णु पुरंदरोपम नए बृहस्पत्युषनो सदा समय नस्त्र तदुपा तुस्सह अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी विष्णु और इंद्र के समान पराक्रमी तथा सदा बृहस्पति और शुक्राचार्य के समान नीतिमान इन गुरुदेव को बचाने के लिए इनके दुष्ट अस्त्र आदि पास न आ सके अर्थात उनकी रक्षा नहीं कर सके संप्राकृष्टे रुदिते कुमें पराभूते पौरसेष्ट्रे मैयामित जाल्य प्रया तस्सतामनेक शल्य द्रोणाचार्य के मारे जाने पर जब सब और त्राही त्राही की पुकार हो रही है स्त्रियों और बच्चे बिलख बिलख कर रो रहे हैं तथा दुर्योधन का पुरुषार्थ दब गया है ऐसे समय में दुर्योधन को मेरी सहायता की विशेष आवश्यकता है मैं अपने इस कर्तव्य को अच्छी तरह समझता हूँ इसलिए तुम शत्रुओं की सेना की ओर चलो यत्र राजा पांडव सत्य व्यवस्थितौमसेनार्जुनौ च वासुदेव सात्यकृयाश यम विषहण्य प्रति पांडुपुत्र राजा युधि खड़े हैं जहाँ भीमसेन अर्जुन वसुदेव नंदन श्रीकृष्ण सात्यकृज वीर तथा नकुल और सहदेव डटे हुए हैं वहाँ मेरे सिवा दूसरा कौन उन वीरों का वेख सह सकता है तस्मा क्षिप्रम मद्रपते रणे प्रया पांचाल पांडवाचने श्याम समेत संख्यम वाद्रोण पथाया इसलिए मद्राज तुम शीघ्र ही रणभूम पांचाल पांडव तथा संजय वीरों की ओर रथ ले चलो आज युद्ध स्थल में उन सबके साथ भिड़कर या तो उन्हें ही मार डालूंगा या स्वयं ही द्रोणाचार्य के मार्ग से यम लोक चला जाऊंगा न तो्याद्ये तेजा सुराणाम मित्रद्रोहो मर्षण त्यक् प्राणान सियामी द्रोणम शल्य मैं उन सूरवीरों के बीच में नहीं जाऊंगा ऐसा मुझे न समझो क्योंकि संग्राम से पीछे हटने पर मित्र दोह होगा और यह मित्र दोह मेरे लिए असह्य है इसलिए मैं प्राणों का परित्याग करके द्रोणाचार्य का ही अनुसरण करूंगा प्राग्ञ मूढ़तां से ना प्रमोक्ष वर्ति वही विद्वान हो या मूर्ख आयु की समाप्ति होने पर सभी का यमराज के द्वारा यथा योग्य सत्कार होता है उससे किसी को छुटकारा नहीं मिलता अतः विद्वान मैं कुंती के पुत्रों पर अवश्य चढ़ाई करूँगा निश्चय ही देव के विधान को कोई पलट नहीं सकता कल्याणवृत्त सततम भी राजा वह चित्रवीर सुतो ममासी तस्थ सिद्ध्यर्थम हम तया भी भोग पुत्र राजा दुर्योधन सदा ही मेरे कल्याण साधन में तत्पर रहा है अतः आज उसके मनोरथ की सिद्धि के लिए मैं अपने प्रिय भोगों को और जिसे त्यागना अत्यंत कठिन है उस जीवन को भी त्याग दूंगा म हिराप गुरुवर परशुराम जी ने मुझे यह व्याघ्र चरम से आच्छादित और उत्तम अश्व से जुता हुआ श्रेष्ठ रथ प्रदान किया है इसमें तीन सुवर्ण में कोश और रजत में त्रिवेणु सुशोभित है इसके धूरोों और पहियों से कोई आवाज़ नहीं निकलती है धनुंस चित्राक्षल ध्वजान गदाचारोग्र रूपान अतिम च दीप्त परमायुधम चंखम च शुभ्रम स्वंत मुग्रम शल्य तत्पश्चात उन्होंने भरी भांति इस रथ का निरीक्षण करके बहुत से विचित्र धनुष भयंकर बाण ध्वज गदा खड्ग, चमचमाते हुए उत्तम आयुध तथा गंभीर ध्वनि से युक्त भयंकर श्वेत शंख भी दिए थे पता किलम बज्र निपात निस्वनम सिता स्वयुक्त सुभतूढ़ शोभितमं समय रतर्षभम रणेणिष्याम्यहमर्जुनम बलाथ सब रथो से उत्तम है इसमें पताकाएं फहरा रही है सफेद घोड़े जुते हुए हैं और सुंदर तरक इसकी शोभा बढ़ाते हैं चलते समय इस रथ की धमक से भद्रपाद के समान शब्द होता है मैं इस रथ पर बैठकर रणभूमि में अर्जुन को बलपूर्वक मार डालूंगा तम चैन मृत्यु सर्वहरों विरक्षेत प्रदा समरे या श्याम यमाय यदि सबका संहार करने वाले मृत्यु सदा सावधान रहकर कर समरांगण में पांडपुत्र अर्जुन की रक्षा करे तो रण क्षेत्र में उससे भी भिड़कर या तो मैं उसे ही मार डालूँगा या स्वयं ही भीष्म के सम्मुखियम यम लोग को चला जाऊँगा यम वरुण कुबेर वास वा वाम यजयुगवणा महा हवे जुगविशतम सवैत्य पाण्डव किम बहुना मितम अधिक कहने से क्या लाभ यदि इस महासमर में अपने गणों सहित यम वरुण कुबेर और इंद्र भी एक साथ आकर यहाँ पांडुपुत्र अर्जुन की रक्षा करना चाहे तो मैं उन सब के साथ ही उन्हें जीत लूंगा संजय उत्य कमच सम अवहसन अवमन्य प्रतिशिशि चामचोत्तर संजय कहते हैं राजन पराक्रमी मद्रास शल्य युद्ध के उत्साह में भरकर कर बढ़ बढ़कर बातें बनाने वाले कर्ण के उस कथन को सुनकर उसके अवहेलना करके उपहास करने लगे उन्होंने फिर ऐसी बातें कहने से कर्ण को रोका और इस प्रकार उत्तर दिया शल्यवाच विरम विरम कर्ण कथन कर्ण वाच मुक्तवान धनंजय कुआ भवान ने कहा करन, बस अब बातें बनाना बंद करो, बंद करो करो तुम अधिक जोश में आकर अपनी शक्ति से बहुत बड़ी बात कह गए भला कहा नरश्रेष्ठ अर्जुन और कहा मनुष्यों में अधम तुम यदु सदनम उपेन्द्र तीरथमिवाम्राजरक्षत प्रथमतिलोहको हरे सब भरा अवर जा अमृतेर झुना बताओ तो सही अर्जुन के सिवा दूसरा कौन ऐसा वीर है जो साक्षात विष्णु भगवान से सुरक्षित यदुवंशियों की पुरी को जिसकी उपमा देवराज इंद्र द्वारा पालित देवनगरी अमरावती से दो दी जाती है बलपूर्वक कर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की छोटी बहन सुभद्रा का अपहरण कर सके त्रिभुवन विभूमेश्वरे स्वरम का भव हुए जुधे मृगवध कल हेर थे देवराज इंद्र के समान बल और प्रभाव रखने वाले अर्जुन को छोड़कर इस संसार में दूसरा कौन ऐसा वीर पुरुष है जो एक वन्य पशु को मारने के विषय में उठे हुए विवाद के अवसर पर ईश्वरों के भी ईश्वर त्रिलोकनाथ भगवान शंकर को भी युद्ध के लिए ललकार सके असुर महोरगान नरान गरुण पिशाच यक्ष राक्ष दक्षि गौरवात्तम चीर्द जय अर्जुन ने अग्निदेव का गौरव मानकर गरुण पिछाच यक्ष राक्षस देवता असुर बड़े बड़े नाग तथा मनुष्यों को भी बाणों द्वारा परास्त कर दिया और अग्नि को अभीष्ट हविष्य प्रदान किया था स्मरसी पर मोक्षित दिनकर सदृश सरोम धाम करहून विनिहत्यता नीधाम कर्ण यादव घटना जबकि कुरजांगल प्रदेश में घोष यात्रा के समय गंधर्वों ने शत्रु बनकर दुर्योधन का अपहरण कर लिया था उस समय इन्हें अर्जुन ने सूर्यकिरणों के समान तेजस्वी उत्तमोत्तम तो बाणों द्वारा उन बहुसंख्यक शत्रुओं को मारकर धृतराष्ट पुत्र को बंधन से मुक्त किया था पलायते प्रथम पलायतेष्टन प्रमोचिता नवजित पांडवी उस युद्ध में तुम सबसे पहले भाग गये थे उस समय पांडव ने गंधर्वों को पराजित करके कलह प्रिय पुत्रों को कैसे छुड़ाया था क्या ये सब बातें तुम्हें याद है समुदित बल पुनः पुरुष वरण जिता गुरु, गुरु सुताजित स सदा तया अर्जुन विराट नगर में गोहरण के समय पुरुष अर्जुन ने विशाल बल वाहन से संपन्न तुम सब लोगों को द्रोणाचार्य अश्वस्थामा और भीष्म के सहित परास्त कर दिया था उस समय तुमने अर्जुन को क्यों नहीं जीत लिया पुनः इदरमुपया समर सूत पुत्र अब आज तुम्हारे वध के लिए पुनः यह दूसरा उत्तम युद्ध उपस्थित हुआ है यदि तुम शत्रु के भय से भाग नहीं गए तो सम्रांगण में पहुंचकर अवश्य मारे जाओगे संजय परम जाओगेराह मद्रप संजय ने कहा राजन जब महामना मद्रा इस प्रकार शत्रु की प्रशंसा से संबंध रखने वाली बहुत सी कड़वी बातें सुनाने लगे तब कौरव सेनापति संत कर्ण अत्यंत क्रोध से जल उठा और सल्य से बोला चम भवत भवतिकम तुद्ध मुद्यतम यदिहाण ने कहा रहने दो रहने दो क्यों बहुत बड़बड़ा रहे हो अब तो मेरा और उनका युद्ध उपस्थित हो ही गया है यदि अर्जुन यहाँ युद्ध में मुझे परास्त कर दे तब तुम्हारा यह बढ़ बढ़ कर बातें करना ठीक और अच्छा समझा जाए संजय मुक्तमान याहि कर्ण संजय कहते राजन तब मद्रा मद्रल्य एवं चुप हो गए उन्होंने कर्ण की उस बात का कोई उत्तर नहीं दिया तब कर्ण युद्ध की इच्छा से उनसे कहा शल्य रथ आगे ले चलो सरथ प्रय शत्रु श्वेता स्वशल्य सारथी नघन मित्रान समेत मोघा तत्पश्चात शल्य जिसके सारथी थे और जिसमें श्वेत घोड़े जुटे हुए थे वह विशाल रथ अंधकार का विनाश करने वाले सूर्यदेव के समान सत्रों का संहार करता हुआ आगे बढ़ा तथा प्राजात प्रीतिमान वै रथेन वै आघ्रेण श्वेत जुजात करण सचालोक्य ध्वजनिम पांडवा नाम धनंजयम तरया परियप्रेक्षत तदनंतर व्याघ्र चर्म से आच्छादित और सेत अशों से युक्त उस रथ के द्वारा कर्ण बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रस्थित हुआ उसने सामने ही पांडवों की सेना को खड़ी देख बड़ी उतावली के साथ धनंजय का पता पूछा श्री महाभारती कर्णपर्वणि कर्ण शल्य संवाद सप्त्याय इस प्रकार श्री महाभारत पर्वे कर्ण और शल्य का संवाद विषय सैतीसवां अध्याय पूरा हुआ